शिव पुराण वायवी संहिता इसके प्रथम आवरण में वासुदेव को पूर्व में अनिरुद्ध को दक्षिण में प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए यह प्रथम आवरण बताया गया अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन तीनों में से एक राम आप श्री कृष्ण और ह्रीव यह द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं तृतीय तो आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायणास्त्र का यजन करें पश्चिम में पांचजन्य का और उत्तर में सार्ग धनुष की पूजा करें इस प्रकार तीन आवरणों से युक्त साक्षात विश्वनाथ विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक है मूर्ति में भावना करके पूजा करे इस तरह विष्णु के चक्र चतुर्व्यूह चक्र से चार मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी चार शक्तियों का पूजन करें प्रभा का अग्निकोण में सरस्वती का नैऋत्य कोण में गणाम्बिका का वायव्य कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वर की पूजा करें उनके नाम इस प्रकार हैं इंद्र अग्नि यम ने वरुण वायु सोम कुबेर तथा ईशान इस प्रकार चौथे आवरण की विधिपूर्वक पूजा सम्पन्न करके बाह्य भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करे ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की पूर्व दिशा में वज्र की अग्निकोण में परशु की दक्षिण में बाण की नैत्य कोण में खड्ग की पश्चिम में पाश की वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में बिना की पूजा करें तत्पश्चात पश्चिमा रौद्ररूपधारी क्षेत्रपाल का अर्चन करें इस तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के बाह्य भाग में अथवा पाँचवें आवरण में ही मातृकाओं सहित महावृषभ नंदकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें तदनंतर समस्त देव जोनियों की चारों ओर अर्चना करें इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि सिद्ध दैत्य यक्ष राक्षस अनंत आदि नागराज उन उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग डाकनी भूत बेताल प्रेत और भैरवों के नायक नाना जोनियों में उत्पन्न हुए अन्य पातालवासी जीव नदी समुद्र पर्वत वन सरोवर पशु पक्षी वृक्ष कीट आदि क्षुद्र जोनियों के जीव मनुष्य नाना प्रकार के आकार वाले मृग क्षुद्र जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोक कोटि-कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके अधिस्वर, तथा दसों दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं और गुण जनित माया जनित शक्तिजनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी शब्दवाच्य चे जड़ चेतनात्मक प्रपंच है उन सबको शिवा और शिव के पार्श्वभाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से जयन करें वे सब लोग हाथ जोड़कर मंद युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं ऐसा चिंतन करना चाहिए इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें तदनंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर शुद्ध एवं मनोहर महाचारु का नैवेद्य निवेदन करें यह महाचारु 32 आढ़क लगभग 3 मन 8 शेर का हो तो उत्तम है और कम से कम एक आढ़क 4 शेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचारु तैयार करके उसे श्रद्धापूर्वक निवेदित करें तदनंतर जल और तांबूल इलायची आदि निवेदन करके आरती उतारकर शेष पूजा समाप्त करे याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य भोजन वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार करा कर दे भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी न करे जो सठ या कंजूस है और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है वह यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे काम में कर्म सफल नहीं होते ऐसा सतपुरुषों का कथन है इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम में कर्मों का संपादन करें इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करें फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करें स्तुति के पश्चात साधक उत्तुकतापूर्वक कम से कम एक सौ आठ बार और संभव हो तो एक हज़ार से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करें फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दे अथवा उसे शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दे अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करके सात प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवता का जजन करें यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है इससे बढ़कर कोई योग त्रिपुवन कहीं नहीं है संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इससे साध्य न हो इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में इसके द्वारा सब सुलभ है यह इसका फल नहीं है ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि संपूर्ण श्रेय रूप साध्य का या श्रेष्ठ साधन है यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त हो सकता है तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों से सिद्ध होने वाले नहीं है उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इस, इसका प्रयोग करें महापातकों में महान रोग से भय आदि में तथा दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करे अधिक बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ इस योग को महेश्वर शिव ने स्वयों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी बताया है अतः इससे बढ़कर अपना कोई रक्षक नहीं है ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्र होकर चोत्र मात का मात्र का पाठ करता है वह भी अभीष्ट प्रयोजन का अष्टमांश फल पा लेता है जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा अष्टमी अथवा अच्छा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार एक मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत रखता है वह संपूर्ण अभीष्ट फल का भागी होता है